बोलवंडावन बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरीन्द्र श्री भावना सार संग्रह ग्रंथ की जय श्री भागवत निवास आश्रम की जय श्री नितय गौर हरी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 राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण भोलवृंदावन बिहारी जय ओं नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तम ओं जय ति पर सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो य से कमलगल्थम वाग्म मम तम जगत्पेबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षणाक्षम जगद्धाम नमा तत् नारायण नमस्कृत्य नरम जय नरोम देवी सरस्वती व्यास तक जयंती उल्लबल्लवलपल्लव पानोत्तम नौ सबलिमा हरिहुसी कर्णकार कर्ण काुति वर्ण काुक्तिका मेचका मनस मेचकास्तु तो मेचिका भरण भारणीतु नारायणा नम नाराय नम नमः नम दिव्य नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नम कृष्णाधस ब्राह्मणेभ्यो नमस्मृत्य धर्मा वक्षे सनातना व्हांछाकुभ्यपाभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे रूप दुर्गत जनक दयावलोको हे भट्टोम रघुनाथ रघुनाथदास श्रीजीव में कुल मते की जय परम श्री भावनासार संग्रह प्रात कालीन श्री श्यामचुंदक की स्नान लीला उनका ध्यान श्री कृष्णदास तात कर रहे भागवत भक्ति तीन प्रकार की है एक भगवत भक्ति है गौणी दूसरी है मिश्रा तीसरी है शुद्धा गौणी भगवत भक्ति उसको कहते हैं जहां भक्ति का लक्ष्य भक्त भक्ति न होकर भक्ति का लक्ष्य कुछ और होता है जैसे मुझे मोक्ष मिल जाए इस कामना से कोई ज्ञानी श्री महामंत्र का जप कर रहा है हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहा है वो ये जान रहा है कि ज्ञान है सात्विक भगवत भक्ति है निर्गुण ऐसी स्थिति में यदि मुझे संसार की निवृत्ति करनी है तो गुण के द्वारा सत्व गुण के द्वारा तत्व तो संसार की पूरी तरह से निवृत्ति नहीं होगी जैसे कीच से कीच को नहीं धोया जा सकता अंत में कीच लगी रह जाएगी ऐसे ही सत्व गुण के द्वारा यदि संसार की निवृत्ति करने का प्रयास किया तो गुण तो बनाई रहा गुण की निवृत्ति नहीं अतः कोई निर्गुणा वस्तु उसको ग्रहण करनी पड़ेगी और ज्ञानी इसीलिए संसार की निवृत्ति करने पर करने के लिए वह निर्गुणा भक्ति का ही आश्रय लेता है जब तक भक्ति का आश्रय नहीं लेगा तब तक ज्ञानी के संसार की निवृत्ति केवल ज्ञान के द्वारा नहीं हो सकती तत्व तो मसी इत्यादि के द्वारा उसे तुम पदार्थ का बोध हो जाएगा पंत माया की निवृत्ति नहीं होगी माया की निवृत्ति करने के लिए तत्व तो मसी इत्यादि कहकर के तू ब्रह्म का स्वरूप है जीव ईश्वर में कोई अंतर नहीं है ये ज्ञान करने पर उसको ईश्वर पदार्थ का जीव पदार्थ का बोध तो हो जाएगा परंतु तो माया की निवृत्ति नहीं होगी माया की निवृत्ति करने के लिए उसे कहीं तारक नाम मंत्र का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा राम राम उनका आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा काशीपुरी में भगवान शिव ने ठेका ले रखा है कि जो यहां प्राण त्याग करेंगे उनको मैं मोक्ष प्रदान करना क्योंकि उनके भगवान शिव के द्वारा उस मरने वाले व्यक्ति के काम में राम नाम सुना दिया जाएगा तारक मंत्र और तारक मंत्र से संसार की निवृत्ति हो जाएगी तो माया की निवृत्ति करने के लिए एक ज्ञानी को कहीं न कहीं निर्गुण भक्ति का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा ऐसी स्थिति में भक्ति महारानी उस ज्ञानी को संसार की निवृत्ति करके निवृत्ति का फल तो दे दिया पंत भी कह रहे हैं कि इस व्यक्ति का सेवा में कोई रुचि नहीं है ऐसी स्थिति में भक्ति स्वयं गौण हो जाएगी और अंत में छिप जाएगी इसी का नाम है गौणी भक्ति इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहा है उसे पता है कि यज्ञ करने पर मेरे यज्ञ की पूर्ति तब तक, तक नहीं होगी जब तक कि मैं नाम का आश्रय नहीं हूं क्योंकि कभी ब्राह्मण शुद्ध नहीं मिलेगा कभी पदार्थ शुद्ध नहीं मिलेगा कभी मंत्र शुद्ध नहीं होगा कभी विधि और तंत्र वो शुद्ध नहीं होंगे कभी मुहूर्त शुद्ध नहीं होगा कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाएगी ऐसी स्थिति में कर्म कांड एक लंगड़ा लूला साधन है उसके द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति भी ढंग से नहीं हो सकती है तो कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाएगी और जितने अंश में कमी रहेगी उतने अंश में फल में कतरम्योत हो जाएगी फल में डिरेक्शन हो जाएगा कमी हो जाएगी ऐसी स्थिति में अपने कर्म के फल को पूरा प्राप्त करने के लिए एक कर्म कांडी भी नाम का आश्रय लेता है प्रारंभ में भी बाद में भी शुरू भी करता है कर्मकांड तो वो करता है अपवित्र पवित्र वाह मृत और समाप्त भी करेगा तब भी ये कहकर समाप्त करेगा कि यश स्मृतिया तपो यज्ञ क्रिया दिशु न्यूनम संपूर्णता मेरे कर्म में जो भी त्रुटि रह गई है मैं हरे नाम, उनका आश्रय ग्रहण कर रहा हूं हरे नाम मेरे कर्म की कमी को पूरा कर दे तो श्री नाम, श्री बहुत श्री हरिनाम उसकी कमी को पूरा कर देंगे परंतु नाम कमी को पूरा करके स्वयं छोटे बन जाएंगे और कर्म कांड को बड़ा बना देंगे और कर्म कांड की पूर्णता प्रदान करके हरे नाम या भगवत भक्ति वह स्वयं छोटी बन जाएगी और छोटे बनकर के फिर लुप्त तो हो जाएगी अंतर्धान हो जाएगी इसका नाम है गौणी भक्ति भक्ति ने ज्ञान या कर्म को बड़ा बनाया स्वयं बन गई सबोर्डिनेट गौण और गौ होकर के फिर भक्ति छिप गई मानो किसी को केवल छाछ छाछ दी माखन माखन का ही हटा लिया गया अब दूसरे प्रकार की भक्ति है वो है मिश्रा भक्ति कुछ लोग ये कहें कि भाई हमको संसार के बंधन की निवृत्ति भी चाहिए साथ के साथ में कृष्ण सेवा भी चाहिए हमारा लक्ष्य तो कृष्ण सेवा है पंत कृष्ण सेवा के साथ साथ हमको कुछ न कुछ साधन भी चाहिए ऐसी स्थिति में वे मिश्रा भक्ति करते हैं अब ये मिश्रा भक्त चार प्रकार के जिज्ञास अर्थार्थी ज्ञानी चौ भगवत गीता में मिश्रा भक्ति के चार भेद बताए आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी आर्थ का तात्पर्य कोई आपत्ति आई है उस आपत्ति से मुक्ति हो जाए अब ठीक दृष्टांत तो नहीं है पर तो समझाने के लिए दृष्टान्त दे दिया जैसे गजेंद्र के ऊपर आपत्ति आई है और वे भगवान का स्मरण कर कि मृत्यु से मैं बच जाऊं आर्थ।, आर्थ जनों की का एक दृष्टांत हुआ जैसे गजेंद्र एक अंश में दृष्टांत हुआ जिज्ञासु का दृष्टान्त है जैसे सौन कि किस कर्म को करने पर किस यज्ञ को करने पर कौन सा फल मिलता है दुनिया भर की जानकारी करनी है हमको इसलिए कौन तीर्थ का क्या फल है कौन व्रत का क्या फल है कौन से स्थान का कौन से तप का क्या फल है जाना आना कहीं नहीं परंतु पूरा टाइम टेबल रख रहे हैं कि यहाँ से जाने पर वहां कितना समय लगता है यहाँ की फ्लाइट वहां पर कितनी देर में पहुंचती है कौन कौन सी फ्लाइट जाती है कितना किराया है इस फ्लाइट से जाएंगे तो कितना किराया लगेगा उससे जाएंगे कितना फ्लाइट कितना किराया लगेगा जानकारी सब चाहिए परंतु तो जानना कहीं नहीं है और दुनिया भर का वो टाइम टेबल लेकर के रख रहे हैं तो वो हो गए जिज्ञासु ये भी चाहिए इसकी भी जानकारी उसकी भी जानकारी परंतु तो अपना कोई स्वयं का कोई स्थान नहीं है डेस्टिनेशन नहीं है वो हो गए जिज्ञासु ऋषि भी कई बार ऐसा ही करते हैं इस तप को करने से क्या लाभ इस का क्या लाभ इस तीर्थ की क्या महिमा है इस यात्रा की क्या महिमा है ये यो योग पढ़ जाए उस योग का क्या है? अब सारे पुराणों में सारी चीजें कौन सा खंड कहाँ है कौन सा भूगोल कहाँ है खगोल है सारे लोकों का वर्णन हो रहा है जानकारी खूब हो रही है जिज्ञासु खूब हो रहे हैं है। परंतु तो बाद में जाकर के कहीं लक्ष्य की प्राप्ति होगी बाद में किसी लक्ष्य को बताया जाएगा अंत में तो ये लोग वे हैं जो भक्ति करके या तो स्वर्ग को चाहना प्राप्त करना चाहते हैं जो कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं पंथ भक्ति के लिए जिनको साधन भी चाहिए पैसा भी चाहिए आयु भी चाहिए साधी सुविधाएं भी चाहिए पंथ सेवा के लिए कर रहे वे हो गए मिश्रा भक्त माने हमको माखन भी चाहिए और हमको दही भी चाहिए छाछ भी चाहिए ये हो गए मिश्रा भक्त ये चार प्रकार के आर्थ जैसे गजयंत्र जिज्ञासु जैसे शौनक ऋषि अर्थार्थी जैसे ध्रुव और अंत में ज्ञानी जाने माने संसार से नृत्य होना है उनका है जैसे संकादिक पंत इन चारों की विशेष स्थिति यह है कि अंत में फल रूप में ये चारों भगवत सेवा ही चाहते हैं गजेंद्र भी भगवत सेवा चाहते हैं ध्रुव भी भगवत सेवा चाहते हैं संकादिक भी भगवत सेवा चाहते हैं और श्री जो आर्थिक जिज्ञास अर्थात ध्रुव वे भी भगवत सेवा ही चाहते हैं शुरू शुरू में भले इनमें आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और संसार निवृत्ति संसार से भय ये तीन चीज चार चीज रही परंतु अंत में भी चाहेंगे भगवत सेवा ही तो ये हो गए मिश्रा भक्त अब तीसरे प्रकार के हैं वे हैं भगत। शुद्ध भक्त शुद्ध भक्त कौन जो के श्री कृष्ण की सेवा ही चाहते हैं जो ये कहते हैं नहीं भाई हमको छाछ नहीं चाहिए हमको तो माखन माखन लेंगे हम तो केवल दूध नहीं दूध भी हटा दो हम तो केवल मलाई मलाई पर से उसको ही लेंगे माखन माखन लेंगे और कोई दूसरी चीज नहीं लेंगे तो वे केवल कृष्ण प्रेम ही चाहते अब जो कृष्ण प्रेम चाहने वाले हैं वे कृष्ण साधन का फल कृष्ण सेवा ही चाह रहे हैं उन्होंने जो श्रवण कीर्तन स्मरण किया उसका फल भी वे कृष्ण सेवा ही चाहेंगे पंत कृष्ण सेवा चाहने पर भी उनकी जो कृष्ण सेवा है वो दो प्रकार की हो सकती है एक कृष्ण सेवा हो सकती है जहां कृष्ण को देव रूप में वे पूजा कर रहे देवलीला में कृष्ण की पूजा और दूसरे एक व्यक्ति हो सकते हैं जो कि नरलीला में कृष्ण की पूजा कृष्ण की सेवा कर रही है देवलीला में कृष्ण की पूजा करने वालों के प्रेम में सेवा में कोई ना कोई कारण है कि कृष्ण इतने बड़े हैं वे विश्व के रचनाकार हैं कुछ हेतु है सशर्त तो उनकी पूजा है उसमें कोई ना कोई फैक्टर्स हैं कि इसलिए हम कृष्ण की आराधना कर रहे हैं कृष्ण सबके आश्रय हैं, सृष्टि पालन संहार करने वाले हैं और उनकी प्राप्ति करने पर कोई दुख की प्राप्ति नहीं होगी हमको सुख मिले भाई की प्राप्ति न हो हमारे दुखों की निवृत्ति हो जाए ये तीन कहीं कहीं फैक्टर रहे दुख की निवृत्ति हो जाए हमको सुख मिले फिर वे परम महिमाशाली होकर के विराजमान है हम उनकी तुलना में कुछ नहीं हम है हम उनके आयुष हैं इसलिए उनकी सेवा करें तो कोई कारण होने के कारण लोग के कारण भय के कारण या महिमा के कारण हम कृष्ण का आराधन करते हैं या तो ग्रीड है लोग या महिमा है ऑपुलेंसेस है या भय है फियर है कि यदि हमने उनकी सेवा नहीं की तो डंडे पड़ेंगे इसलिए उनकी सेवा करें तो लोभ है या महिमा के कारण किसी की सेवा की जाए इसलिए हम देव रूप में उनकी पूजा करते हैं परंतु तो जहां नरलीला में कृष्ण विराजमान हैं वहां यह तीनों चीज नहीं है वहां पर कृष्ण के साथ में सीधा सीधा व्यक्तिगत संबंध है लौकिक संबंध भाव है इस लौकिक संबंध भाव में श्री कृष्ण का जैसा माधुर्य आस्वाद होता है वैसा माधुर्य आस्वाद और किसी दूसरे प्रकार से नहीं होता है अब जहां कृष्ण की सेवा भी की जा रही है लौकिक संबंध भाव से ही सेवा की जा रही है वो सेवा भी दो प्रकार की हो सकती है लौकिक बंधुभाव से जो सेवा की जा रही है वो भी दो प्रकार की हो सकती है एक सेवा हो सकती है नैमित्तिक। दूसरी हो सकती है नित। नैमित्तिक सेवा का तात्पर्य है कि किसी विशेष स्थान या काल आनने पर हम सेवा करें आज कृष्ण का जन्मदिन है इसलिए उनका चलो दूसरे से स्नान कर रहा हूं आज लाला का जन्मदिन है प्यारे का जन्मदिन है तो विशेष अवसर आज है तो उनको हिडोला झुलाना है आज अन्नकूट है तो उनको अन्नकूट अरोगाना है तो विशेष अवसर पर कोई सेवा की जा रही है या विशेष स्थान पर कोई सेवा की जा रही है तो देश काल के कारण जहां पर सेवा हो वो सेवा कहलाएगी नैमित्तिक सेवा परंतु एक दूसरी सेवा है नित्य सेवा नित्य सेवा जैसी नित्य होती है और नित्य सेवा में स्वार्थ का बिल्कुल भी स्पर्श मात्र भी नहीं होता है इसलिए सारी सेवा सारे साधन उन सबों में सर्वश्रेष्ठ हुआ भक्ति भक्ति में भी जो नित्य अष्टकालीन सेवा है वह सेवा ही सर्वोत्तम हुई तो इस पूरे प्रसंग का कहीं निष्कर्ष देंगे तो हम निष्कर्ष ये प्रकार इस तरह से उसको समझ सकते हैं कर्मबद्ध रूप में कि सभी साधनों में ज्ञान कर्म और भक्ति इन तीनों में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है भक्ति भी तीन प्रकार की एक भक्ति है गौणी दूसरी भक्ति है मिश्रा तीसरी भक्ति है शुद्धा गौणी भक्ति में भक्ति मोक्ष या स्वर्ग प्रदान करके स्वयं गौण होकर के अंतर्त हो जाएगी छिप जाएगी मिश्रा भक्ति में वह सेवा सुख भी देगी परंतु सेवा सुख के साथ में भौतिक सुविधाएं भी प्रदान करेगी और उन भौतिक सुविधाओं के कारण कभी कभी बंधन की प्राप्ति भी हो सकती है व्यक्ति को जैसे श्रम है हाथी के ऊपर ऊंट की सवारी करने वाले को जैसे थकान है ऐसे कृष्ट सेवा के लिए मिलने वाला राज्य भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कष्ट और बंधन देगा इसलिए संतों ने फिर सब कुछ त्याग करके फिर एकांत में जाकर के मानसी सेवा करना ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ समझा उपकरण की सेवा करने में भी वे ज्यादा उजित तो ये हुई मिश्रा भक्ति तीसरी भक्ति है वो है शुद्धा भक्ति शुद्धा भक्ति में कृष्ण के सुख के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं चाहिए आप ये कृष्ण के सुख के जो शुद्धा भक्ति है वो शुद्धा भक्ति भी दो प्रकार की हो सकती है एक है देवलीला में कृष्ण की आराधना और दूसरी है नरलीला में कृष्ण की आराधना नरलीला में कृष्ण की आराधना में जितनी कृष्ण के साथ में तन्मयता होगी वैसी देवलीला में तन्मयता नहीं होगी क्योंकि देवलीला एक तिपाही के ऊपर टिकी हुई है लोभ भय या महिमा इन तीन पाही के ऊपर या इन तीन तिपाही के ऊपर श्री कृष्ण की सेवा टिकी हुई है इसलिए वो सशर्त सेवा हो गई कंडीशनल हो गई जबकि जहां मनुष्य लीला में कृष्ण की सेवा है उस मनुष्य लीला में कृष्ण की सेवा में कोई भी हेतु नहीं है वहां संबंध ही मुख्य वस्तु है तुम मेरे हो मैं तुम्हारी हूं ये भाव ही एकमात्र मुख्य है अब ये जो मनुष्य लीला में नरलीला में की गई जो कृष्ण की सेवा यह भी फिर से दो प्रकार की एक सेवा है नैमित्तिक और दूसरी है नित्य नैमित्तिक सेवा एक विशेष स्थान और विशेष काल पर होगी जैसे कृष्ण का जन्मदिन है तो आज विशेष उत्सव होगा आज अन्नकुंट का उत्सव है तो विशेष ठाकुर जी के भोग लगाया जाएगा आज होली का उत्सव है इसलिए विशेष रूप से रंग उड़ाए जाएंगे तो विशेष स्थान और विशेष काल इन पर होने वाली जो सेवा है ग्रीष्म ऋतु है इसलिए आज ठाकुर जी के नौका का उत्सव किया जाएगा तो ये विशेष काल और स्थान इनके कारण सेवा हुई परंतु ये सेवा भी सीमित है तो जो नैमित सेवा है वो देश काल की लिमिट्स में कहीं बधी हुई है उनकी सीमाओं में बधी हुई है परंतु नैमित जो नित्य सेवा है नैमित सेवा नहीं नित्य सेवा वो नित्य सेवा सर्वदा सर्वदा विराजमान इसलिए अंत में जाकर के अनंत सुख और निरंतर सुख एक स्थायी सुख उसको प्राप्त करने के लिए स्थायी सेवा को प्राप्त करने के लिए अंत में सब साधक श्री अष्टकालीन जो सेवा है नृत्य सेवा उसको ही सबसे ज्यादा बलदान बल प्रदान करते हैं उसको ही सबसे ज्यादा जोड़ देते हैं उस पर ही अपने आप को केंद्रित करते हैं इसलिए श्री कृष्ण लीला अष्टालीन लीला उनके प्रारंभ में श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि श्री राधा चरण कमली और केश गम्या या प्रेम सेवा ब्रज चरित प्राप्त मन सा मानसी मत्स्य सेवा भाव्यांथई वृज मन चलतम नोमी कि हम नैतिक सेवा की अब आराधना कर रहे हैं नैतिक सेवा की एक शर्त हुई कि मनुष्य की तरह से कृष्ण की सेवा की जाएगी दूसरी उसकी विशेषता हुई कि वो जो सेवा है वह देश और काल उनकी परिस्थितियों में मैंने वही पहली वाली बात है कि वो देश काल की परिस्थितियों में बधी हुई नहीं है और वो स्थाई होकर के बराय इसलिए सारी उपासना का अंत में पराकाष्ठा एपिटोन कहीं होगा तो वो पराकाष्ठा यदि कहीं होगी तो वो पराकाष्ठा नई नित्य अष्टकालीन सेवा में ही होगी यही साधन का सर्वोच्च फल है जिसमें सर्वोत्तो सर्वोच्च उपास्य सर्वोच्च प्रेम और सर्वोच्च साधन जहां पर प्राप्त होता है उपास्य की भी पराकाष्ठा माने ऐसा उपास्य नित्य लीला में जैसा उपास्य स्वरूप है ऐसा स्वरूप दूसरी देवलीला में या नैमित्तिक लीला में भी नहीं वहां पर भी कहीं ना कहीं श्रम तम गम भ्रम इनकी कहीं थोड़ी सी मिलोनी रहेगी परंतु ये मिलोनी से रहते इसलिए सर्वोच्च उपास्य सर्वोच्च फल जैसा यहां है वैसा कहीं दूसरे नहीं है वहां पर ज्ञान कर्म इत्यादि स्वर्ग मोक्ष इन सबों की भी आभास मात्र भी नहीं है केवल कृष्ण सेवा कृष्ण को सुखद ये भी लक्ष्य है बदले में मुझे कुछ मिले ये भी लक्ष्य नहीं है तो सर्वोच्च से सर्वोच्च फल और सर्वोच्च साधन वो सर्वोच्च साधन जो है वो श्री कृष्ण की सेवा ही साक्षात श्री कृष्ण की सेवा करना अपने हाथ से श्री कृष्ण की स्वरूप सेवा करते हुए साधन विराजमान हो और इसके अधिकारी भी सर्वोच्च तो चारों चीजों की सर्वोच्चता वह अष्टकालीन सेवा में जैसे प्राप्त है वैसी कहीं दूसरे नहीं माने श्री प्रियाजी, जी श्री मंजरीगण श्री सखीगण इनसे बढ़कर के और कोई दूसरा अधिकारी नहीं है और साधन जो सेवा कर रहा है वह भी सर्वोच्च जो उसका आ, उसकी जो कैंडिडेटचर है उसमें अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच करके योग्यता अधिकार संपत्ति को प्राप्त करके वो सेवा कर रहा है तो सबसे अधिक कॉम्पिटेंट जो व्यक्ति हैं वे इस सेवा को करते हुए तो अधिकार की दृष्टि से कॉम्पिटेंसी की दृष्टि से भी जो नित्य अष्टकालीन सेवा है वो सर्वोत्तम सर्वोच्चम सर्वोच्च अधिकारी सर्वोच्च साधन सर्वोच्च परिणाम और सर्वोच्च उपास्य तो संबंध अवधेय संबंध संबंध अवधेय प्रयोजन और अधिकारी चारों ही दृष्टि से यह लीला सर्वोच्च है इसी लीला में हम अपने आप को कहीं प्रवृत्त करें इसी पृष्ठभूमि को ग्रहण करके इसी बात इसी जो क्रम है उस क्रम को आगे बढ़ा रहे तो श्री कृष्ण पहले अखाड़े में गए अखाड़े में जाकर के कुश्ती लड़ी खूब कसरत की फिर कृष्ण के शरीर में तेल लगा करके मालिश कर रहे हैं मालिश करने के बाद में फूलों के पंखुड़ी और कपूर श्री ब्रज की रज कोमल उन सबको लेकर के फिर श्री कृष्ण के अंग के ऊपर लगाया जिससे शरीर का चिपचिपापन उस रज ने उन पुष्पों ने उस कुमकुम ने सोख लिया फिर श्री कृष्ण एक कपड़ा लेकर के श्री कृष्ण के अंग को सब सखाओं ने अच्छी तरह से पहुंच दिया झाड़ दिया अब झाड़ने के बाद में फिर किसी सखा ने स्नान भी करा दिया और स्नान करा करके श्री कृष्ण का अब जो अंग है वो एकदम खिल करके सामने आया है स्नान होने के बाद में और उसके लिए दो सौ ग्यारहवें श्लोक में कल के कथा प्रसंग के अंत में ये निरूपण कराए थे दो सौ ग्यारहवा श्लोक जो था श्री कृष्ण की ऐसी शोभा हो रही है जैसे चांदनी में नहाने के बाद में नए बादल की हो शोभा होती है जैसे चमक पड़ने पर नीले कपड़े में अधिक ग्लो आ जाता है धोने के बाद में नीले का नीला कपड़ा अधिक चमकीला बन जाता है ऐसे श्री कृष्ण का नील अंग और भी अधिक चमकीला बन गया है जैसे शुद्ध स्फटिक मणि की कांति से कोई इंद्र मणि का रत्न और भी ज्यादा स्फटिक मणि की कांति में चमक पड़े चमक जाए माने बीच में जैसे नीलम जड़ा हो और चारों ओर हीरा जड़े हो या स्फटिक जड़े हो तो वो नीला नीलम और भी ज्यादा चमक करके आएगा सामने। उसकी ग्लो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी उसकी चमक और भी ज्यादा बढ़ जाएगी अथवा जैसे ओस की दूधों से कोई तमाल का वृक्ष शोभा को प्राप्त होता है ऐसे स्नान करने के बाद में श्री कृष्ण के श्री अंग की शोभा आई ऐसे अथवा श्याम सरोज जैसे चंद्रमा की रोशनी में चादनी में कोई काले रंग का या नीले रंग का जो इंदीवर है वह इंदीवर और भी अधिक चमक रहा हो इंदीवर कहते हैं नीला कमल तो नीले कमल की शोभा जैसे और भी ज्यादा चमकी जो नीला कमल है उसको कहते हैं इंदीवर जो लाल कमल है उसको कहते हैं कमल जो गुलाबी कमल है उसको कहते हैं सरोज जो बड़ा हो उसको कहते हैं पद्म जो सफेद है उसको कहते हैं पुंडरिक और जो पीले रंग का कमल है उसको कहते हैं स्वर्ण कमल तो कमलों के रंग के आधार पर उनके अलग अलग नाम तो यहां पर कह रहे हैं श्याम सरोज मुज्जवल मुजलक्षोद जैसे श्याम कमल हो और वो विधुक्ष चंद्रमा उस चंद्रमा की किरणों से या कपूर से जैसे वो और भी ज्यादा चमक रहा हो ऐसी ही मुरारे बपू मुरारी का श्रियंग नहाने के बाद में एकदम खिल करके सामने आया अब आगे के प्रसंग को निरूपण कर रहे हैं दो से बारहवा श्लोक है, शुक है के एवं समाप्य कतने स्नपनम शुभे नो शंखोदी अंगोच्छना सम्मे कत स्नपनम इसी प्रकार कुछ सखाओं ने स्नान पूरा कराया ये जो सखागण हैं ये सखागण जो स्नान करा रहे हैं ये भी सखा सब सखा सखी जो स्नान करा रही हैं ये सब मंजरी हैं प्राण सखी प्रि सखी हैं तो ये प्राण त्रि सखियों में ही हैं जो नित्य सखी हैं वे विशेष रूप से स्नान करा रही हैं और उनके अनुगत साधन सिद्धाजगण जो हैं वे उनके अलगत्य में सेवा कराते हुए विराजमा तो जो सिद्ध जन है वे सिद्ध जन इस प्रकार सेवा करा रहे एवं समाप्त कथ में स्नपनम शुभे इस प्रकार किन्हीं पुराण सखियों ने श्री राधिका स्नेहादि का या कृष्ण स्नेहादि का जो सखी हैं श्री राधिका स्नेह आदि का सखी उन स्नेहादि का सखियों ने श्री कृष्ण को भी स्नान कराया ये नित्य सिद्धा और उन नित्य सिद्धाओं के अनुगत जो साधन सिद्धा अथवा श्री गुरु मंडली, वो विराजमान है वो गुरु मंडली भी स्नान करा दी तो दो तरह की मंजरी है एक मंजरी है जो नित्य सिद्ध हैं जैसे रूप मंजिरी रत्न मंजिरी अनंग मंजिरी विलास मंजिरी ये तो है नित्य सिद्ध मंजरी। और दूसरी मंजरी है जो जीव सिद्ध होकर के नुकुंज मंदिर में पहुंचे हैं जैसे श्रीमद गुरुदेव परम गुरु परात्पर गुरु जोस, या जो दंडकारिण्यवासी ऋषिगण हैं, जो श्रुति गण हैं, वे गायत्री वे सब गोपी बनकर के वहां मंजरी बनकर के श्री प्रियालाल की सेवा करती हुई विराजमान हैं तो प्राण सखी सकीरन, गण प्रिय सखीगणों के अनुगत्य को ग्रहण करके सेवा करेंगी जो नित्य सिद्ध मंजरी हैं उनका अनुगत्य ग्रहण करके साधन सिद्ध मंजरी वह सेवा करती हुई वहां विराजमान हो तो एवं समाप्त कतने कोई साधन सिद्धा नित्य सिद्धां के अनुगत्य में श्री प्रियालाल की सेवा को प्रियालाल के स्नान की सेवा को पूरा करके शुभेन शंखों दके उन्होंने शुभ शंख के जल से सिर से प्रतिपादित सिर के ऊपर अब शंख से जल डाला शंख स्वयं अपने आप में एक यंत्र है और उस यंत्र में जल डाल करके यदि स्नान कराया जाए तो उसके द्वारा अलाय भलाय जो कुछ भी है वो जल्दी दूर होंगी इसलिए पहले तो लौकिक रीति से स्नान कराया फिर कहीं कोई अलाय बलाय नजर नहीं लग जाए बुरी दृष्टि नहीं लग जाए उस कुदृष्टि को दूर करने के लिए शंख के जल से भी श्री कृष्ण को स्नान कराया सखाओ ये मंजरीओं जो प्राणमंजरी मंजरी है उन प्राण ने उनको स्नान कराया सिर सिर के के ऊपर ऊपर जल जल डाला और कभी-कभी डाल तो वो जो विधि है वो भी करती है वो जल डाल करके और कृष्ण के चारों ओर थोड़ा सा जल फरा दिया हंसनी खेलनी सामने आ और रोमनी धोमनी पीछे जा जैसे भैया स्नेह में बालक को स्नान करा करके रोमनी धोमनी करती है ऐसे ये सखीगण भी जैसे वो ही लौकिक रीति के अनुसार जैसे कृष्ण की रक्षा करते हुए शंख से स्नान कराते तो शंखोद के सिर से प्रतिपादित इन शंख जल वो सिर पे भी डाला और उसको चारों ओर घुमाया फिर अंगोक्षनाशुक मनेकम अथोप उसमें कई अंगोछे लाए और कई अंगोछे लाकर के अंगोछन अंगोछा उनको लाकर के उनके अंशुक से अंशुक माने बस उनसे श्री कृष्ण के अंग को थप थपा करके पहले सुखाया और फिर रगड़ करके दूसरे सूखे से रगड़ करके श्री कृष्ण के, के अंग को पहुंचाया अथोपनियो उपनी माने पास में लाकर के सम्मी कृष्ण के अंग को है अस्य विनियो और अच्छी तरह से माने वस्त्र का श्री अंग से संपर्क करा करके अच्छी तरह से श्री अंग उनको पहुंचा माने अच्छी तरह से संपर्क करा करके उस अंग को पहचा है आदव सुचेल शकल मृदल पश्चात क्रमेन सूक्ष्म शुष्काई। अब सबसे पहले, आदव सुचेल शकलई सुंदर पानी को सोखने वाला जो कोमल पंत गीला, जो वस्त्र है उससे शरीर को पहचा मृदुलई असुष्कई जो सूखा नहीं था कुछ सीला है ऐसे सीले कपड़े से पहले मृदुल सीले कपड़े से श्री कृष्ण के अंग को कहीं सोखा फिर सोखने के बाद में पश्चात क्रमेण फिर क्रमशः सूक्ष्म शुष्काई पतले कई दो लड़ चार लड़ किए हुए जो वस्त्र हैं उनके द्वारा शुष्क कपड़े से श्री कृष्ण के अंग को पहुंचा इन दासियों ने मंजिरियों ने श्री कृष्ण के अंग को पहुंचा देखिये मंजरी की निज अभिमान क्या है कि मेरे मेरी स्वामी है श्री राधिका राधिका के प्यारे श्री श्याम सुंदर इसलिए दुग्ने प्यारे प्यारी की प्यारी वस्तु तो दुग्ने प्यारी होती है और उन कृष्ण के प्यारी हैं श्री राधिका इसलिए राधिक चौगनी प्यारी दास गोस्वामी जी यही कह रहे हैं मन शिक्षा में नाथत्वे नाथत्व चंद्रम मेरा सीधा संबंध है राधिका से मलीशा मेरी स्वामी है राधिका उनके नाथ है कृष्ण इसलिए प्यारी की प्यारी वस्तु तो दुग्ध प्यारी हो गई तो कृष्ण हमारे दुग्ने प्यारे हो और उन कृष्ण की प्यारी है श्री स्वामी तो कृष्ण जैसे जिनकी प्यार जिनकी सेवा करने के लिए प्रस्तुत है ऐसी स्वामी का क्या ठकाना मैं उन स्वामी की सेवा करूंगा ये भाव धारण करके साधक बिराजाना तो अति सूक्ष्म ये मंजरीगण श्री कृष्ण की मेरी स्वामी के प्यारे हैं ये विचार करते हुए श्री कृष्ण के अंगों का अंगों को पहुंच रही है उनका मार्जन कर रही है आप आद कुंतल भरम प्रत संधि संधि चरण से लेकर के और केश तक प्रतिसंधि संधि संधि अंग के एक एक संधि माने उंगलियों के एक एक बीच के पोर्वा उनको अच्छी तरह से ये पहुंच करके स्वच्छ कर रही है प्रतिसंधि संधि संधि संधि उनकी संधियों को भी पहुंच करके स्वच्छ कर रही है ते मार्जन विदरे इसका मार्जन किया तुण्ञानुबंधी प्रेम में बध करके काचित कचान गुविधेन बास तो आपात कुंतल चरण से लेकर के सिर तक इन्होंने श्रीअंग उनको पहुंचा जहां दास भक्ति है वहां पर चरण से प्रणाम करेंगे जहां पर मुख भक्ति है, मुखकमलोन्हा पर मुख से प्राण करेंगे श्री हरायचरण की भक्ति की एक मुख भक्ति और एक चरण मुख भक्ति इनमें चरण मुख जो भक्ति है उसमें कहीं ऐश्वर्य ज्ञान आ जाता है पंत मुखकमलोन्मुख भक्ति में ऐश्वर्य आन नहीं है वहां पर सीधा सीधा मेरे प्यारी के प्यारी ये भाव जो संबंध है संबंध की प्रधानता है वहां ऐश्वर्य की प्रधानता नहीं है परंतु स्नान कराते समय चरण कमलोन्मुख भक्ति से ही मुख कमलोन्मुख भक्ति तक बढ़ा जाएगा शुरू शुरू में भक्ति जो उदय होती है वो महात्म ज्ञान पूर्वा यह भक्ति सर्वतोधता महात्म ज्ञान पूर्वक होती है फिर महात्म्य ज्ञान पिछड़ता हुआ चला जाता है हाशिया पर चला जाता है फिर जो संबंध है वो संबंध ही प्रधान हो जाता है तो शुरू शुरू में महात्म्य ज्ञान और फिर महात्म्य ज्ञान पीछे छिप जाता है और माधुरी ज्ञान वही सामने आ जाता है तो यहां पर वही कह रहे हैं के आपात कुंतल भरम चरण से लेकर के एक एक पौरुआ एक एक जोड़ उनको पहुंच करके स्वच्छ करके फिर कुंतल तक केश तक इन्होंने श्री अंग को मार्जनम बिधर ले श्री कृष्ण के अंग का मार्जन किया काचित कचांग गति जलांग द्विविधे ना अब में से जल टपकना बंद हो गया है जल जिनको जल दूर कर दिया है उनमें माने किसी दास ने किसी दासी ने कचान गत उन जल से रहे बालों को द्विविधेन बास दो हिस्सों में बांटा और बास खंडेन और उन्हें दोनों को एक कपड़े के छोर उनको कपड़े के छोर को ही उन केशों को दो करके दोनों ओर लपेता है बास खंडेन साध विदधे मृदमंद हास मुस्कराता जा रहा है मुस्कुराती जा रही है वो दासी वो मंजरी मुस्कुरा रही है। तो मंद हास हसती जा रही है और बासखंडे माने एक बायल के हल्के कपड़े से केश जो है उनके दो भाग करके उनको लपेटा है कश्चित पटु कटार गलत अंबुचेलम और उस समय एक सखा दास आगे आया और उसने गलत अंबुचे जिसमें से जल की बूंद निश्चंदित हो रही तपकना। जल की बूंद जहां टपक रही हैं ऐसे उस श्री कृष्ण के कटिवस्त्र के ऊपर इन्होंने दूसरा एक सुंदर परदनी उस पर्दनी को एक अः वस्त्र को उसको लपेटा है एक तौलिये को लपेटा है और तौलियों को लपेट करके धीरे से कटी के जल टपकते हुए जो वस्त्र हैं उसको बदल दिया तो जल को वस्त्र जो है उनको बदलवा दिया श्री कृष्ण के तो कटी तटाप गलत अंबुचेलम जिसमें से पानी टपक रहा था उस जल वस्त्र को तो हटा दिया और दूसरा जो है, उस से बिन बिन में करा करके श्री कृष्ण उनके गीले स्नान के वस्त्र को दूर कर दिया है कृतावहिलम और उसको कृत अवहिलम उसको दूर रखते हुए अभिन्ना करके उसको दूर रख दिया माने में ही कहीं छोड़ दिया है स्नान घर में ही कहीं उनको छोड़ दिया है और नई पर्दी उनको धारण करा करा दी है और उसको धारण करके बिराजमान के ना पे नूतनम नूतन अति त्वरित कौशे चेल युगलम और उस समय कोई दास जल्दी से अति त्वरिया शीघ्रता से उपनीतम लेकर के जोड़ा आया माने एक अघो वस्त्र और ऊपर से ओढ़ने का दुपट्टा इन वस्त्र के जोड़े को लेकर के वो आया है कौशे चैन युग युगलम रेशमी सुंदर वस्त्र को लेकर के दो वस्त्र माने जिसमें जोड़ा है ऐसा धोती और दुपट्टा दोनों हैं उनको लेकर के आया है द्रुत हेम पीतम जो कि हुए सुवर्ण के समान पीला है कैसी रंग का वस्त्र लाया द्रुत माने पिघला हुआ हेम माने सुवर्ण उसका जैसा रंग होता है ऐसे वस्त्र को लेकर के आया है केनापे नाप पान कमले क्रमत प्रदत्तम उत्साह हो पूर्व पटम आशुष्य पर्य इस प्रकार के भी माने किसी सखा के द्वारा पाण कमले कंत प्रदत्तम श्री कृष्ण के हाथ में जब वो धोती दुपट्टा यह दिया तो उसको श्री कृष्ण ने खोल करके फटकारा उत्साह और पूर्व पहला जो वस्त्र है उसको उत्साह माने उसको दूर किया और ये इसकी भी तह खोली और आशूष पर्यधत्ता श्री कृष्ण ने जल्दी से उस समय उस वस्त्र को धारण कर दिया अभी तौलिया जो लपेटे हुए थे उसको पर्दनी जो लपेटे हुए थे पर्दनी को हटा करके पिछौरा जो है उस पिछौरा को हटा करके अब नया जो वस्त्र है रेशमी वस्त्र उसको आपने धारण कर दिया है आशुष पर्यधत्त जल्दी से पहन दिया तस्यास्थित तस्य। रमणीय मनुष्य चतुशी उस समय श्री कृष्ण रमणीय मणि की एक चौकी के ऊपर आकर के विराजमान उस समय अब स्नान घर से आकर के वस्त्र बदल करके स्नान घर के भी दो भाग है एक भाग है ड्राई और एक है वेट <laughs> तो जो गीला भाग है उससे हट करके सूखे वस्त्र स्थान पर आकर के वहां पर वस्त्र को बदल करके फिर श्री कृष्ण अब श्रृंगार कुंज जो है वहां पर आकर के बैठे हैं और श्रृंगार कुंज में आकर के बैठ करके, करके मणिष चतुष्कम वहां मणि की चौकी है उसके ऊपर बैठे प्रक्षालित अंग कमलस्य उस समय श्री कृष्ण उनके चरण को एक ने प्रक्षालित धोया और लसत बपुष्कम जो अपूर्व अपूर्व शोभा से युक्त तो हो रहा है गतेन पश्चात गुका हाँ। नूतन मतित रमणीय मणिष चुष्कम उस रमणीय मणि की चौकी पर बैठे और प्रक्षालित आंग्र कमल से बपुष्कम चरणों को धोया उस समय श्री कृष्ण का श्रीअंग वह अपूर्व रूप वह चमक रहा है रूप जो है वह चमक रहा है तो रूप रूप के बाद में वस्त्र धारण करेंगे तो शोभा शोभा के बाद में जब भाव आएगा तो भाव भाव जब क्रियाओं के रूप में विराजमान होगा तो कांति तो रूप शोभा भाव और कांति ये क्रमशः जहां प्राप्त रूप शोभा भाव और कांति ये चारों क्रमशः प्राप्त हो रहे हैं तो लसन बपुष्कम जहां पर श्रीअंग बपुष्क माने श्रीअंग श्री, श्री कृष्ण का लसत माने रूप उसका विशेष रूप से दिख रहा है पश्चात गतेन कतमेल कुमार भृत्येल और उस समय एक दास पीछे आया है पश्चात गतिन कथम एक सखा पीछे आया है कुमार एक सेवक वह पीछे आया है और आरम कुछ लेना और उसने श्री कृष्ण ने मस्तक के ऊपर जो कपड़ा कपड़े से अपने केशों को बांध रखा था उसको खोल करके उसने केश जो है उन केशों को उस समय रगड़ करके या उसी कपड़े से पहुंच करके और स्वच्छ किया आसे भी मैंने सेवा की कुंतल भरा है मैंने केशों की कुशलैन बड़ी कुशलता के साथ में तो पश्चात गतेन कथमेन कुमार भरतियन किसी सेवक के पुत्र के पीछे चले जाने पर भत्येन आसे भी कुंतल भरा है केश जो है उनकी सेवा की गई कुशलेन भे केश सेवा करने में बड़ा चतुर है इसने उस समय सेवा की है कुशल कृत्यम कृत्य माने आगे की जो सेवा है उसके लिए फिर केश को और ज्यादा सुखा दिया है सुंदर किया है हाँ uh -huh.